सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की दसवीं और अंतिम कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता अध्याय का शीर्षक है अंधविश्वास ये इस अध्याय का चौथा भाग है ये लेख पत्र सरोज में 1930 सौ में कलियुगी चारवाक नाम से प्रकाशित हुआ था धार्मिक युग में पुरोहित मंडल स्वर्ग और नरक का सारा हाल जानता था गृहस्थों को दिए हुए अन्य वस्त्र वगैरह सारी चीजों को उनके पूर्व पुरुषों के पास बड़ी चतुराई सावधानी और ईमानदारी के साथ पहुंचा देता था आज भी ऐसे पुरोहित हैं जो सारा सामान दाता के माता पिता के पास ठीक ठीक पहुंचा देने का दम भरते हैं और उनसे भी अधिक बुद्धिशाली प्रतिभावान वो लोग हैं जो इस एजेंसी के द्वारा लगातार थोड़ा बहुत सामान रवाना किया करते हैं परंतु अब दिल में एजेंट समझता है कि ये मेरी धोखेबाजी है जो बहुत दिन तक नहीं चल सकेगी क्योंकि इनकी आमदनी पहले की अपेक्षा रुपए में आने भर भी नहीं रह गई पार्सल भेजने वाले महाशय भी समझने लगे है की हमारी पार्सलें बीच में ही मारी जाती है और लोग सोलहों आने हजम कर जाते हैं हजारों वर्ष हो चुके आज तक एक की भी रसीद नहीं मिली विश्वास की भी कोई सीमा है पर हो बेचारे लकीर के फकीर मूर्खा स्त्रियों के पिंजरे की चिड़ियां जानबूझकर नाच कर हैं और कौड़ी पहनकर नाचते हैं, समय आ गया है कि भारत में इन नाचने वाले बंदरों और मदारियों की कथा केवल पुस्तकों में रह जाएगी देखने को लोग तरसेंगे और कहेंगे सुनी इंदर की सभा हमने कहानी में है पादरी साहब फरमाते हैं कि शैतान मनुष्यों को लालच में डालता है उसने मसीह को भी लालच में डालना चाहा था परंतु यही पादरी महाशय लॉर्ड्स प्रेयर अर्थात प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं भगवान हमें लालच में न डाल जब खुदा भी मनुष्य को लालच में डालता है और शैतान भी तो खुदा और शैतान में क्या अंतर रहा ये दो चीजें कैसी हुई ये पहली बूझनी कठिन है जान पड़ता है कि समय समय पर लोगों के सिर में जो भी आए, बाएं साए, समाया वही उन्होंने लिख मारा और उनके अनुयायियों ने सब कुछ आंख बंद करके मान लिया किसी ने जांच पड़ताल का कष्ट उठाना उचित नहीं समझा हमें तत्व सूत्र के कई अध्यायों में और अन्य ग्रंथों में भी अनेक कपोड़ मिलते हैं जिन्हें जैन भ्राता बड़े मजे में हलुए की तरह हलग नीचे उतार जाते हैं हम इस निबंध को पुस्तक बनाना नहीं चाहते नहीं तो सभी धर्मों की गपोड़ कथाओं का खासा दिग्दर्शन कराना कोई बड़ी बात नहीं थी कहना यह है कि इस प्रकार के प्रमाणहीन बिना जांची परताली बातों को सत्य मान लेना ही अंधविश्वास है सच तो ये है कि ना कोई अच्छी बुरी व्यक्त आत्माएं हैं, ना कोई संसार का सृष्टा और नियंत्रण है न कोई मनुष्य का अव्यक्त भ्रामक है न कहीं इतिहास में ऐसी बातों का पता लगता है और न तर्क विज्ञान से उनकी पुष्टि होती है की निर्मूल गाथाएं हमारी समझ हमारे ज्ञान विचार और बुद्धि के बाहर की हैं और बुद्धि इनों को ही सोती हैं संज्ञान मनुष्य को सामने आई हुई बातों पर सोचना और विचार करना चाहिए हर बात की परीक्षा और पड़ताल करनी चाहिए तर्क द्वारा उसके सत्य सत्य की छानबीन करनी चाहिए जो बातों को सोचता विचारता नहीं वो संज्ञान प्राणी कहलाने का अधिकारी नहीं है विचार शक्ति के होते हुए उससे कामना लेने वाला आदमी आत्मवंचक है जो स्वतंत्रता पूर्वक सोचने विचारने और तर्क करने से डरता है वो महाकाया है और अंधविश्वास का कृत है हमारे सरल हृदय पाठक पाठिकाएं शायद कहें कि अंधविश्वास से क्या हानि है हम कहानी किस्सों को सत्य मान लें तो इससे क्या बनता बिगड़ता है वे दे हकीम और डॉक्टर की दवा करते रहें साथ ही यदि गंदे तावीजों को भी गले में लटका लें झाड़ा फूकी भी कराते रहें तो कौन सी बड़ी हानि है एक दिन मैं अपने एक संस्कृत मित्र के साथ एक बारात में जा रहा था मेरे मित्र ने कहा यदि हम ईश्वर को जैसा संसार कहता है वैसा मान लें तो क्या हर्ज जो ईश्वर नहीं हुआ तो कुछ नहीं बिगड़ा और जो आगे चलकर ईश्वर निकल आया तो हम दंड से बच जाएंगे मैंने कहा कि कम से कम आप ईश्वर के अस्तित्व में संदेह तो जरूर करते हैं ये बात तो आपके शब्दों से ही प्रकट है इस प्रकार के प्रश्न करने वाले सरलगामी संदेह में जीवन बिताने वालों को मैं यही उत्तर दे सकता हूँ कि जो लोग दुनिया की खुराफातों को यही समझकर ठीक मानने और करने लग जाएं कि बात ठीक है तो ठीक है अगर ठीक नहीं है तो अभी हमारा इसमें क्या हर्ज है तो आदमी का दिमाग पागल खाना बन जाए और उसका सारा समय इन्हीं कामों में नष्ट हो जाए और संसार केवल विक्षिप्तों के ही रहने के उपयोगी हो जाए ऐसी बेहूदगी में पढ़ने से हमारी विवेक शक्ति मंद पढ़ते पढ़ते नष्ट हो जाती है हम मनुष्यता ऐसी गिर जाते हैं हमारे विचारों और कामों में दृढ़ता नहीं रह जाती हमे कच्चा पन पैदा हो जाता है सच्चाई की खोज अन्वेषण और अविष्कार की योग्यता क्षीण पड़ जाती है कच्चे विचार और सरल गमन धोखा छल और जाल के ही बराबर अनुभव और अनुभूत सत्य को ही स्थान देते हैं गधे और घोड़े को एक समझ बैठते हैं और कार्य कारण संबंध को भुला देते हैं बेपैन्दी के लोटे से लुढ़कने वाले विचार के लोग प्रकृत नियमों को और प्रकृति के कामों को भूल बैठते हैं और प्रत्येक असंभाव्यता और मूर्ता के आगे होकर गुलामों की तरह कांपते हुए खड़े रह जाते हैं और सत्य सत्या का निर्णय नहीं कर सकते सार ये है कि अंधविश्वास का अनुगमन और संदिग्ध पथ का अनुसरण मनुष्य को विवेकहीन बना डालता है बुद्धि पर प्रकृत ज्ञान का प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है आगे की राह नहीं सूझती प्रकृति अदृश्य अज्ञान अव्यक्त शक्ति के हाथ में कठपुतली की तरह नाचती नजर आती है उमा दारू योषित की नाई सभी नचावत राम गुस्साई कहकर मनुष्य अपने ज्ञान की उन्नति से हाथ धो बैठता है अलौकिक शक्ति यक्षिणी का माया दंड या बाजीगर की लकड़ी एक घटना को छू करके उड़ा देती है कार्यो के कारण का पता नहीं चलता सारे कार्य प्रकृत कारणों से नि संबंध से रह जाते हैं मन की उमंग का साम्राज्य हो जाता है विचार स्वतंत्र जाता रहता है सत्य सत्य के विचार और विवेक पर पटाक्षेप हो जाता है हवाई किले तैयार होने लगते हैं बेपर की उड़ान भरती है पर दार जमीन पर गिरती नजर आती है गुणों प्रमाणों संबंधों और फलों का साम्राज्य काफुर हो जाता है तर्कशीलता और बुद्धि विदाई लेकर चल देती है और अंधविश्वास का अखंड साम्राज्य हो जाता है हृदय बजर समझ पत्थर दिमाग पिलपिला होना छाती का धड़कना अंधविश्वासों में अवश्यम भावी है अंधविश्वास से संसार में समुन्नति की प्रगति रुक जाती है मनुष्य की योग्यता शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ अलौकिक शक्ति की सहायता की खोज में विरम कर अतिविश्वास प्रवणता श्रद्धा जाड़े वशात, रीति रिवाज पूजा पाठ प्रार्थना उपासना और बलिदान आदि की खुराफातों और वाहियातों में उलझकर कर जहाँ की तहा ज्यो की त्यों रह जाती है पुष्पित पल्लवित फलित और गुणित नहीं हो सकती सच्चाई की खोज की इच्छा मेधा की दौड़ आविष्कार और अन्वेषण की कामना और सद्भाव खरगोश के सर का हो जाता है नशे से बुद्धि का हरण होना बहुदा कहा सुना जाता है किंतु अंधविश्वास बुद्धि के अपहरण में नशे का दादा गुरु है अंधविश्वास स्वतंत्रता का शत्रु है जो जाति इस महारोग से निरामय नहीं होती वो स्वतंत्रता नहीं लाभ कर सकती अंधविश्वास ही देवताओं फरिश्तों दैत्यों, शैतानों भूत प्रेतों जादूगरों निशाचरों शकुनजो ज्योतिषियों नबियों और बलियों की प्रसविनी है इसी ने पोपो मेहनतो पुजारियों औलियों योगिनियों और पुरोहित पुरोहितियों को जन्म दिया है संत महात्मा धर्मोपदेशक शिक्षक भिकमंगे फकीर साधु सब इसी के बच्चे हैं। इसी दुष्ट अंधविश्वास ने मनुष्य को मनुष्य के पैरों पर गिराया पत्थर वृक्ष पशु और पक्षियों के सामने हमें घुटने टेकना सिखाया इसी की बदौलत सांपों की पूजा हुई नरबलियाँ की गईं, बच्चों का वध किया गया स्त्री बच्चों को दान किया गया बेचा गया और त्यागा गया शेख सद्दों की कढ़ाई कुआ वाले की चौकी पीपल वाले की ध्वजा जखैया दुल्ह और गुंगा पीर के गुलगुले प्रभृत मूर्ता के काम महामान्य महाराज अंधविश्वास के ही प्रताप के फल है अंधविश्वास मनुष्यों को सताने के अनेक यंत्र निर्माण किए इसकी दया से अगणित नर नारियों की खालें खींची गईं, लाखों जीते जी जलाए गए और करोड़ों जेलों में सड़ा मारे गए ईसाई धर्म का इतिहास इस विषय पर अधिक प्रकाश डाल सकता है मुसलमान भी ईसाइयों से बहुत पीछे नहीं हैं और न हिंदू ही इस महामहिम गुण ऐसी नितान्त कोरे हैं धर्मांधता के नशे में पागलपन को ईश्वर की दया और प्रेरणा विक्षिप्तों की जर और बहक को परमात्मा का ज्ञान समझने में लोग आज भी नहीं हिचकिचाते आप ना माने तो सटोरियों और अनपढ़ दीन हीन किसानों और मजदूरों में बैठकर कर देख ले कितने जुआरी सट्टे खेले ठेले वाले बीमार और दुखी हरामखोर गंजेड़ियों भगेड़ियों और शराबियों को सिद्ध बाबा जी मान अपना सर्वस्व उनको समर्पण कर देते हैं बहुधा भोली भाली स्त्रियाँ अपना सत्य भी खो बैठती है अंधविश्वास हमारा खान पान छुड़ाता है हमें अपने आप से घना करना सिखाता है हम सब बाल बच्चों सहित भूखे मरते हैं और नंगे रहते हैं परंतु हरामखोरों को इसी के आदेशानुसार खूब माल खिलाते और कपड़ा पहनाते हैं ये अध्रुव को ध्रुव पर अज्ञात को ज्ञात पर महत्व प्रदान करता है अगर इसकी समालोचना की जाए इसकी किसी बात पर शंका उठाई जाए तो अंधविश्वास ईश्वर की अवज्ञा धर्म ग्रंथों के आदर्शों की अवहेलना और देश के चलन के प्रति बगावत करने का अपराध लगाकर समालोचक की जीप कटवा लेता है शंका करने वाले का बहिष्कार होता है परलोक का भय देने वाला बुद्धि विज्ञान और मानवीय समुन्नति का शत्रु और घृणा झगड़ा फसाद विग्रह छोटाई, बड़ाई दीनता हीनता फैलाने वाला विश्व अंधविश्वास है जिस दिन लोग आंख खोलकर बात का विश्वास करना सीख लेंगे उस दिन छल कपट ढोंग दगाबाजी हराम दुष्टता पराधीनता अत्याचार और अनाचार आदि सारी बुराइयों का अंत हो जाएगा अब खुद हम अपना स्वामी घड़ कर तैयार करना और कृतज्ञता पूर्वक उसकी गुलामी की जंजीर अपने पैरों में डालना पसंद नहीं करते हम अपने को किसी का दास बनाना नहीं चाहते ना बनाएंगे ना हमें नेता की जरूरत है और ना अनुयायी की हम तो यही चाहते है की मनुष्य अपने प्रति सच्चा हो अपने आदर्श पर अटल हो दंड आदि की धमकियों से निडर होकर रिश्वतों के वादों में ना फंसे। हम धरती हो या आकाश कहीं भी किसी भी एक अत्याचारी और स्वच्छाचारी की सृष्टि नहीं देख सकते केवल विज्ञान ही हमें अमूल्य रत्न दे सकता है विज्ञान ही एक महग्र पदार्थ है इसने मनुष्य जाति को गुलामी से छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाया है ये नंगो को वस्त्र और भूखों को आहार प्रदान करता है इसी की अपूर्व दया से हमें रहने को घर बहुत काल तक जीने का साधन ज्ञान वृद्धि के निमित्त पुस्तकें और चित्र मिले हैं इसी के द्वारा हमें रेल तार फोनोग्राम टेलीफोन और बिजली जैसे आश्चर्यजनक पदार्थ हस्तगत हुए हैं इसी से हमें कल्पनातीत अनंत सामग्री भोगने को मिलेगी विज्ञान ही हमारा सहारा संरक्षक और मोक्षदाता है इसी के प्रताप ऐसी ईमानदारी और सच्चाई छल एवं धोखे पर विजय पा सकती है इससे हमारे मानसिक और शारीरिक रोग हटे हैं और हटेंगे ये हमें लाभदायक धर्म सिखलाएगा संदेहों को विदुरित करेगा संसार को अंधविश्वास के गड्ढे से निकालेगा इसकी सेना में विचारशील सत्यवादी तत्वदर्शी, दार्शनिक वैज्ञानिक सूर और सावंत को स्थान मिलेगा और पुरोहित पंडे पुजारी जादूगर वगैरह विज्ञान भानो के प्रकाश ऐसी भाग उल्लूकों की भांति सदा सर्वदा के लिए अज्ञात लोक में जा छिपेंगे इसके साम्राज्य में छल और कट्टरता को स्थान नहीं मिल सकता आओ प्रिय बांधव हम महाराजाधिराज विज्ञान की उपासना करें, जिससे दीनता हीनता क्षीणता का अंत हो हमारे पापों और अपराधों का नाश हो हम बड़े श्रेष्ठ और अच्छे बनें, विज्ञान का ही हाथ संसार को स्वतंत्रता दिलाएगा हमें पूर्ण आशा है कि इस विज्ञान के युग में सारे संसार के साथ भारत का भी सब प्रकार कल्याण होगा और बहुत जल्द होगा उन्नति का एकमात्र मार्ग ज्ञान विवेक और विचार स्वतंत्र है प्रकृति का पाठ और उसके रहस्यों की खोज है इसी को प्रत्यक्षवाद कहते हैं पाठक कहेंगे कल्याण किसे कहते हैं उन्नति क्या पदार्थ है क्योंकि उन्नति के स्वरूप में बड़ा मतभेद है इसकी परिभाषा अत्यंत विवादग्रस्त है आज जिसे एक समुन्नति और कल्याण के मार्ग के नाम से पुकारता है दूसरा कल उसी को घोर पतन और बर्बरता बतलाता है धर्म के ही संबंध हम देखते हैं कि लोग बिना समझे बूझे अपनी प्रार्थना संस्कृत और अरबी में करते हैं यदि मातृभाषा में प्रार्थना करें तो बहुत कम प्रतिष्ठित समझी जाती है शायद अल्लाह की समझ में भी ना सके लेकिन बहुत से समझदारों का मत है कि सब प्रार्थना उपासना अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए क्योंकि ईश्वर समझे या न समझे कम से कम जो कुछ हम अपनी जबान से कहते हैं उसे खुद हम तो समझ लें किसी समय इंग्लैंड में ऐसा कानून था कि जो कोई बाइबल अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा उसके घर बार और सारी संपत्ति यहाँ तक की उसका शरीर और प्राण तक राज्य आत्मसात कर सकेगा भारत के ब्राह्मणों ने एक समय यह कानून प्रचलित किया था कि जो कोई शूद्र वेद मंत्र सुन लेगा उसके कानों में सीसा गर्म करके डाल दिया जाएगा ऐसी दशा में कौन निर्णय करे कि कल्याण किधर है किस काम में है इस महत विरोध में उन्नति की परिभाषा करना कठिन क्या असंभव हो जाता है किसी को पराधीनता पर ही अटल विश्वास है वो उसी में मस्त रहकर सांसारिक उन्नति की जड़ देखता है क्यूँकी जो बात चीज या पुस्तक पुरानी है वह आंख बूंद कर मान लेनी चाहिए पुरातन का सम्मान इसलिए होना चाहिए कि वह पुरातन है पुरातन के सामने विवेक बुद्धि और भावों की अवहेलना करके भी सिर झुका देना पंडित है जब तक किसी बात की पुष्टि में किसी पुरानी ब्रह्म बाबा की ब्राह्मी भाषा और लिपि में लिखी हुई पुस्तक दो चार अवतरण खोज कर निकाले जाए हमारी वो बात सच्ची और मान्य हो ही नहीं सकती कोई कहता है कि पुरानी बातें सारी की सारी रद्दी की टोकरी में सौंप देनी चाहिए नवीनता के आदर के लिए उसका नवीन होना ही पर्याप्त है पुराने लोगों में अगर बुद्धि होती तो उनमें आजकल के रेल तार जहाज पंडुबे हवाई जहाज आदि बनाने के सारे ही वैज्ञानिक चमत्कार मौजूद होते पुराने लोग जंगली और नादान थे उनकी लिखी पुस्तकों ऐसी आज हम कौन सा लाभ उठा सकते है परंतु नहीं प्रत्यक्षवादी कहता है सत्य ही मान्य है सत्य काल दिशा और पक्षपात के बंधन से अबाधित होता है सत्य प्रकाश है इसकी ज्योति हमें अंधकार से निकालकर सीधा मार्ग दिखलाती है और वास्तविक उन्नति के पथ पर ला छोड़ती है अतः पुराने नए का प्रश्न छोड़कर हमें सत्य का मार्ग ग्रहण करना उचित है बालक की समीचीन बात उतनी ही मान्य होती है जितनी किसी वृद्धिया पुरानी पुस्तक की समीचीन बात असत्य अनहोनी अप्रकृत बात नई हो या पुरानी त्याज्य ही होती है हम नई होने के कारण किसी उपन्यास या कल्पित गल्प की सच्चाई का दावा नहीं कर सकते और ना नवीनता के कारण प्रत्यक्ष विज्ञानुमोदित या वैज्ञानिक खोज की हम उपेक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार हम पुरानी कथाओं के अनुसार ये नहीं मान सकते की घी दूध दही मधु आदि के बड़े बड़े समुद्र धरा पर विद्यमान है अमुक देवता का शरीर 350 या 500 धनुष ऊंचा था हमें जैन तत्व सूत्रों में या श्रीमद भागवत के बतलाए हुए इतिहास और भूगोल पर केवल उनकी प्राचीनता के कारण विश्वास नहीं करना चाहिए क्या आज हम आचार्य जगदीश चंद्र बोस की बातों को इसलिए मान्य कर सकते हैं कि वो नई हैं मसीही की छठी शताब्दी में एक ईसाई साधु महोदय ने जिनका नाम कोसमोस था भागवत कार महाशय की विचार शैली के अनुसार अपना एक नया भूगोल रचा इस भूगोल के अनुसार धरती एक गोल चपटी मिट्टी का टुकड़ा है इसके चारों ओर समुद्र है इस मिट्टी के टुकड़े को आवेशित करने वाले जल रेखा के चारों ओर फिर एक और चपटी धरती की गोल रेखा है जो जल को चारो तरफ से घेरती है इसी दूसरी धरती पर नू के तूफान के पहले पुरानी दुनिया बसती थी तूफान आने आरोप नुहमिया ने मनुष्यों को वहाँ से भगा इस नई दुनिया में लाबसाया बाहरी धरती पर जहाँ तूफान आया था एक पहाड़ है उसी के चारों ओर चंद्र और सूर्य परिक्रमा किया करते हैं ये बात 1400 वर्ष पुरानी और कुरानी गप की जननी है क्या इसे हम पुरानी होने के कारण सत्य मान लें यदि हम अपने मित्रों के कथन अनुसार मान भी लें कि सभी पुरानी बातें समीचीन होती हैं, अतः उन्हें हम आंख बंद करके सत्य मान लें, तो अभी ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्राचीनता और नवीनता के बीच की विभाजक रेखा कौन सी है कितने दिनों की बात को पुरानी समझें और कब तक किसी बात को नई मानते रहें? वर्तमान तो लगातार भूत में परिणत होता रहता है क्या हमारी भावी संतान आजकल की गल्पो और कहानियों को सच मान लेगी क्या हम अलीफ लला और काम्बरी आदि की बातों को सत्य मान लें आदम से खुदा ने सुरानी भाषा में बातचीत की मूसा से इब्रानी में मोहम्मद से अरबी में प्रहलाद से संस्कृत में नामदेव से हिंदी या डिंगल में तो ये तो लोगों ने समझ ही रखा है लेकिन हजरत एंडी कम्प अपनी पुस्तक में जो पंद्रह सौ में प्रकाशित हुई थी कहा है की खुदा ने आदम के साथ स्विडिश भाषा में बातचीत की क्योंकि स्वर्ग की भाषा स्वीडिश है हमारे देश के स्वर्ग के दावेदार कहते हैं कि स्वर्ग की भाषा संस्कृत या प्राकृत है गणधरों की भाषा का पता लगाना दुस्तर हो रहा है हमारे जैन तीर्थकारों की भाषा केवल गणधर ही समझ सकते थे यद्यपि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को हुए अभी 2500 वर्ष ही हुए हैं ये गणधर महाशय जो बोलते थे उसे देश देशांतर के सब लोग अपनी अपनी भाषा में सुन और समझ लेते थे ये सब प्राचीन ग्रंथों की लीला और हमारा अंधविश्वास है अंत में प्रत्यक्षवादी की दृष्टि में उन्नति का मार्ग वही है जो मनुष्य जाति में ऐसी शारीरिक और मानसिक गुलामी को विदुरित करने का साधन हो पूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता ही समुन्नति है संसार में सब प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को बिना रोक टोक मनुष्य खा पी और भोग सके इसी में कल्याण इसी में मुक्ति और इसी में सुख और आनंद है तो श्रोताओं सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की दसवीं और अंतिम कड़ी इस अध्याय का शीर्षक था अंधविश्वास इस पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ में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 तो ऐसे ही किसी और प्रगतिशील वैज्ञानिक तार्किक और जनवादी नजरिया विकसित करने वाली पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे अपना सहयोग सहकार बनाए रखिए सुनते रहिए सहकार रेडियो फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को नमस्कार